नमस्कार आप सुन रहे रेडो मतबा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और कुछ ही देर में हम डॉक्टर तृप्ति जी से बातें करेंगे और आप अपने सेहत से प्रति जो भी बातें हैं सेहत का जो भी प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं और असल्य हैं आप सभी को आज के शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ टीबी यानी के के बारे में जाने कुछ महत्वपूर्ण बातें। की दवा पूरी तरह से नहीं ली दूसरा कारण है डॉक्टर द्वारा बताई गई सभी दवाइया ठीक समय पर न ली तीसरा कारण है ठीक हो जाने के बाद फिर से भी अगर टीबी हो जाए तो की संभावना बढ़ जाती है। वह वह व्यक्ति जिसने हो उसके साथ व्यक्ति बिता रहा हो तो की चौथी बड़ी संभावना होती है कि उसे भी एम डी हो जाए इलाज और सतर्कता बरतने से हम बना सकते हैं टीबी मुक्त भारत आइए जुड़िए रेडियो मधुबन के इस अभियान के साथ स्वस्थ रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप संयर रेडियो मतबा नाइन्टी पॉइंट फोर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और जैसे कि आप सभी जानते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने सारे सेहत से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को सवाल करते हैं आप डायरेक्टली डॉक्टर से बात कर सकते हैं इस प्रोग्राम में तो मैं चाहूंगा कि आप चौरानवे चौदह इस नंबर पर डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर से सीधे बात कर वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पा सकते हैं और साथ ही साथ आप मैसेज भी कर सकते हैं चौरानवे इस नंबर पर और अपना नाम उम्र और वजन लिखकर क्या प्रॉब्लम है और कितने समय से ये प्रॉब्लम है ये सारी बातें अगर लिख के आप भेजते हैं तो आपको सही ढंग से हम आ, सही सलाह आपको दे सकते हैं तो आप ध्यान में रखिए मैसेज करने के लिए अपना नाम वजन और उम्र जरूर लिख के प्रॉब्लम लिख के बेच दीजिए चौरानवे चौदह इस नंबर पर डॉक्टर तृप्ति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस आपका स्वास्थ्य आपका हाथ में इस कार्यक्रम में थैंक यू गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेश मॉर्निंग बहुत ही कूल कूल है सब जगह बारिश हो रही है और कुछ बारिश के कारण हानियाँ भी हो रही हैं तो कुछ जगह अच्छा फील कर रहे हैं लोग ठंडी ठंडी हवा का एक फीलिंग आ रहा है लेकिन साथ ही साथ ये चीज़ें जब हम लोग सुनते हैं तो थोड़ा घबराहट भी होती है, और ऐसे समय में जैसे बाढ़ इलाका है या पानी ज़्यादा बरसता है तो किस किस तरह की सावधानियाँ हमको रखना है उसके बारे में आप बताइए अच्छा अभी तो जस्ट बारिश का मौसम शुरू, शुरू ही हुआ है, है।, है। लोग एन्जॉय कर रहे हैं कि हम गर्मी चाह रही है ठंडी आ रही है इस तरह कैसे तो जी, कहीं जी। पे कहीं प्रॉब्लम्स हो रहा है कि जैसे बाढ़ वगैरह आ जाती है ये तो नेचुरल कैलेमिटीज है बिना बताए अचानक से आ जाती हैं तो हा। भी जनरली जहां पे ऐसे चांसेस है पहली हिस्ट्री भी है कभी आई हुई है बाढ़ वहाँ के लोगों को स्पेशल ध्यान देना होता है और सभी एक्सपीरियंस से तो खुद समझ ही जाते हैं कि हमें अब क्या क्या प्रिकॉशन लेना है जैसे घरों को थोड़ा ऊंचा बना लेते हैं अपने घर के अंदर पानी ना प्रवेश करे इसके लिए वो काफ़ी अच्छे मतलब सीमेंट से ही बाउंड्रीज बना लेते हैं पर फिर भी इसके अलावा भी जब पानी आ जाता है तो फिर उनको बहुत प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जनरली होती है वो ख़राब पानी की वजह से होती है जो खराब पानी नदी नाले या इससे ओवरफ्लो होके आ जाता है जिसमें काफ़ी गंदगी होती है और घर के आजू बाजू भी जो हम कचरा फेंकते हैं या फिर जो भी चीज़ें हम बाहर डालते हैं उसको सारा कचरा भी सबके घर से एक दूसरे के इसमें आ जाता है तो जिससे कंटामिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसमें हेल्थ रिलेटेड सबसे पहला प्रॉब्लम यही होता है कि जो पानी हम पीते हैं तो उसके द्वारा हमारे बॉडी में गए हुए जंतुओं से हमें बहुत सारे डिसीज अलग अलग तरीके से हो जाते हैं जिसमें पहला आता है डिसेंट्री लगता है डायरिया लूज मोशंस हो जाते हैं दस्त जिसे कहते हैं उस वजह से होता है दूसरा पानी पीते हैं तो गलों में भी सबको प्रॉब्लम हो जाता है तो ये दूसरा प्रॉब्लम होता है और तीसरा प्रॉब्लम ऐसा होता है कि जब ख़राब चीज़ें आपको शरीर में लग रही है आपका पैर पानी में डूबा हुआ है घर में आसपास बाढ़ है आपका शरीर कांटेक्ट पानी में ज़्यादा आ रहा है तो पैरों की चमड़ी की बीमारियाँ भी शुरू हो जाती हैं तो इससे बचने के लिए तो यहाँ इस जस, जब बाढ़ आती है तब तो पहला यही होता है कि हम अपने आप को कैसे सेफ रख पाए या घर की जो जरूरत की चीज़ें हैं बाल, बाल बच्चे हैं छोटे या कुछ प्रॉपर्टी है हमारी उसको कैसे सुरक्षित रख पाए उसके बाद जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो फिर ये हेल्थ इश्यूज़ को हम डील करते हैं हु. उसमें सबसे पहला ध्यान हमारा स्किन के तरफ ही जाता है क्योंकि वो बार बार इरीटेट कर रही होती है लूज मोशन प्रॉब्लम एक दिन में दो दिन में या जब बार ठीक होता है उसके बाद हम गर्म पानी पीना उबाल के पीना ऐसा शुरू करते हैं तो ठीक हो सकता है तो इस इस टाइम पे जनरली सभी लोगों ने यह ध्यान रखना चाहिए कि पानी कभी भी डायरेक्ट नहीं लेना चाहिए या तो अच्छा। फिल्टर किया हुआ पानी लेना है स्पेशली बाहर कभी मतलब बहुत इमरजेंसी हो तभी बाहर का पानी पिए नहीं तो अपना पानी अपने साथ कैरी करें वो भी फिल्टर किया हुआ फिल्टर नहीं है तो घर में अच्छे से उबाला हुआ एक घंटे तक पानी को उबाल के उसे फिर पतला कपड़ा सूती कपड़ा से छान के रखा हुआ फिर ठंडा होने के बाद हम उसे यूज़ करें तो ये पानी ऐसा ये उसको स्टेराइल करके हम पी सकते हैं दूसरा होता है कोई कोई पानी को शुद्ध करने के लिए फिटकरी डालता है, है ना? तो उसे कैसा करना होता है एक बर्तन में पानी लेके उसमें फिटकरी डाल दिया जाता है और कुछ आधा एक घंटे के बाद वो पानी को हिलाना नहीं होता है नहीं, वो वैसे ही पानी रखेंगे तो सारा जो फिटकरी है डस्ट लेके बैक्टीरियाज लेके नीचे बैठ जाती है पानी के नीचे तो हम ऊपर ऊपर का पानी पीने के लिए यूज कर सकते हैं दूसरा होता है कोई कोई फिल्टर करके पानी छान हाँ, वो भी पी सकते हैं आच्छा, आच्छा। वो भी पी सकते हैं आइए कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बात करते हैं उनसे हेलो हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है गुड गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग आपको भी और डॉक्टर साहब डायबिटीज के बारे में अच्छा आज थोड़ी बहुत लंबी चर्चा करनी है आपको मैंने तो खुद देखा हमारे पड़ोस में जो एक भाई था तो उसको डायबिटीज था तो उन्होंने परिधि नहीं पाड़ी जो परिधि आती है हाँ हा। तो, तो उससे उसको बढ़ गया डायबिटीज और एक अंगुलर की काटनी पड़ी पहले तो हाँ हा। और फिर मैंने पहले उसको जो सभी अंग अंगूठा बात करके सभी अंगुलिया और परसों हम जो घटना था तो हम सब लोग गए गएमिट है इदर, और ऑपरेशन करवाया है करवाया है तो गुटन से नीचे का पैर काटना पड़ा अच्छा। तो पैर काटा है और सभी हम उसके बीबी को बोलाने गए थे और उसको भी भिवाने गए थे तो सभी के लोग थे और थे भी थे तो को तो बोलते थे कि तेरे तो आप थेगी क्या करेगी ऐसे ऐसे करेगी करेगी क्या हो गया हाँ हा। तो हमारी बारी आई तो हमने भी थोड़ा आश्वासन रूप बात की कि भाई देखो ये तो वो अच्छा है कल ठीक हो जाएगा इसकी तो आ, वो वगैरह तो इसका जॉइंट वगैरह मिलता है अभी तो तो हाँ, हाँ. अच्छा हो जाएगा कल और एक्सीडेंट हो जाता तो चले जाते तो कैसे करते आप आप नहीं बोलते कि भाई बैठा, बैठा बैठे होते तो आ, हम सब काम बताते तो हम करते तो ये बैठे रहेंगे काम नहीं कर पाएंगे तो क्या लेकिन आजकल बहन जी जो बुलाने जाते हैं कोई बीमार हो जाता है और वो ऑपरेशन वगैरा करके आते हैं तो ये सब उसको मगज में ऐसा घुसा देते हैं कि तेरा तो अब घर बर्बाद हो जाएगा ऐसा हो जाएगा ऐसा कोई तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ठीक है आश्वासन कैसे देना चाहिए वो पहले तो समझ तो लेना चाहिए पहले से ही वो तो दुखी तो है और उसको और दुख आपको जाते तो के बारे में ये क्या होती हैं? जरूर जरूर जरू, जरू, अभी बताते आ, है ओके हाँ। ये, ये तो, तो, कंचन भाई। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया थाँगे। अभी बताते हैं थैंक यू सो मच आप सुन रहे हैं रेडोमोट वन नाइन पॉइंट पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने विशेष कार्यक्रम में और ये थे मंडली से कंचन भाई गुजरात से और बहुत ही अच्छी बात उन्होंने बताया कि जो डायबिटीज़ पेशेंट है कभी कभी सीरियस हो जाते हैं और गैंग्रीन टाइप भी कुछ हो जाता है पैरों में ज़्यादा जख्म हो जाता है वो ठीक नहीं होता है तो आखिरी में उसको काटना पड़ता है फिर उसके लिए कई राय सलाह भी करना पड़ता है तो उसके लिए जो लोग जाते हैं उनसे मिलने के लिए उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि उन्हें सही ढंग से पॉजिटिव बताएँ उनको सकारात्मक बताएँ आगे बढ़ाएँ तो आइए अभी इस विषय पर हम लोग डॉक्टर साहबा से बात करेंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट में अगर गैंग्रीन हो जाता है ये पैर में जख़म हो जाता है या किसी भी तरह का जख्म हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है और तो आ, ऐसे डायबिटीज़ पेशेंट को किस तरह से इन चीज़ों से बचना चाहिए और क्या डाइट होना चाहिए उनका और किस तरह का उनका डेली रूटीन हो ताकि वो मैंटेन कर पाएँ अपने आप को अच्छी तरह से वैसे पिछली बार हमने जब बात किया था डॉक्टर सिमन साहू जो डायबिटलॉजिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि ये एक मैनेजमेंट बीमारी है डायबिटीज़ हुआ माना आप अपने आप को मैनेज पड़ता है हर चीज में हाँ। तो अगर मैनेजमेंट का कला आपके अंदर आ गया आप समझ लेते हैं कि क्या क्या और क्या क्या चीजें मुझे करना है तो आसानी से डायबिटीज डायबिटीज से diabetes होते हुए भी आप बिना डायबिटीज के जैसे फील करेंगे और अच्छा फील करेंगे और अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे तो मैं चाहूँगा कि आप इसमें थोड़ा सा अच्छी बातें जरूर बताइए उन्हें और किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं हाँ जैसे डायबिटीज है ये आजकल एज डिपेंडेंट नहीं है कभी भी हो सकता है तो जब ये एक बार बीमारी होती है तो सभी मतलब ऑर्गन्स ऐसे बॉडी के कोई भी पार्ट नहीं छोड़ती है ये ऐसी चीज़ है क्योंकि ग्लूकोज जो होता है ब्लड में घूमता है और ब्लड तो हर जगह जा रहा होता है आपका खून तो फिर ये जो एक्स्ट्रा शुगर वो लेके जा रहा होता है उस वजह से आँखों से लेके बाल स्किन आपके अंदर हार्ट में प्रॉब्लम लंग्स में प्रॉब्लम लीवर में प्रॉब्लम पैरों में प्रॉब्लम हर तरह का एक प्रॉब्लम शुरू हो जाता है तो जैसे ही आपको पहले एक तो पहला होता है कि हम ऐसा कोई भी ऐसे लाइफस्टाइल स्टाइल जिससे हमें कभी डायबिटीज़ ना हो तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं वो एक अलग तरह का टॉपिक हो जाता है और एक दूसरा होता है जब आपको डायबिटीज़ हो गया तो अब आपने क्या प्रिकॉशन लेनी है तो जैसे ही आपको पता चल रहा है आपको डायबिटीज़ है आपका डॉक्टर बोल रहा है कि अभी संभल जाइए आपको हो सकता है चांसेज भी है अगर वो बोलता है अभी डाउट है आप मार्जिन लेवल पर है अभी बढ़ा नहीं है तो भी आपको एज डायबिटिक पेशेंट ही अपने आप को संभालना है ये माइंड में नहीं रखना है कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है क्योंकि इसमें माइंड भी बहुत ज़्यादा प्ले करता है तो आपको हाँ प्रिकॉशंस लेते हुए अपने आप को हेल्दी फील करना है तो सबसे पहला ध्यान आपको सबसे पहला काम ये होता है कि डाइट में चेंज हो जाता है सबसे पहले आपको मीठा बंद करना होता है चाहे आपको कितना भी पसंद हो कई पेशेंट्स आते हैं हम तो कर ही नहीं सकते ऐसा <laughs> कहते हैं उनको मीठा इतना पसंद होता है कि वो बोलते हैं हम आधी जलेबी खाएंगी आधी, एक जलेबी खाएंगे वो आधी से कब एक होती है एक से कब जब दो हो जाती है पता, नहीं चलता। पता ही नहीं चलता फिर वो स्पेशली उनको खाने के बाद स्पेशली उनको डर भी लगता है तो और जाके चेक कराते हैं हाँ। फिर वो तुरंत बढ़ा हुआ होता है तो और वो ये हो जाता है घबराहट भी लगती है अब क्या होगा तो फिर ऐसा करते हैं फिर कुछ दिन बाद और ज्यादा डोज खुद से ही फिर डोज भी बढ़ा लेते हैं फिर खुद से ही दो तीन दिन बाद चेक करके कम हो जाता है तो उनको एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है की हाँ ऐसा हम कर सकते हैं है हाँ तो उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा समय के संयम से अगर आपकी बीमारी आपको इतना बड़ा पैर काटना पड़े हाथ काटना पड़े इतना बड़ा लॉस होने से बचाती है आंखों का अंधापन आ जाता है आंखों की नसें ब्लॉक होती है तो ब्रेन में भूलने की बीमारी शुरू हो जाती है ब्रेन ब्लॉक होता है तो हार्ट अटैक्स के चांसेस बढ़ जाते हैं तो ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं अगर आप थोड़ा संयम या मैनेजमेंट जो भी जिस तरह से कर सके तो तो पहले तो सारा फ्रूट्स जो भी मीठे होते हैं जैसे केला है चीकू है सिताफल है, ये नहीं खा सकते हैं आप दूसरा मीठा चीज़ें जो भी मीठी पदार्थ है जो भी स्वीट्स में आता है वो कभी नहीं खाना है थोड़ा सा चखना भी नहीं है अगर आपको अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है तो और राइस जनरली रात में नहीं लेते हैं ये लोग नहीं लेना चाहिए इससे भी शुगर शूटअप होता है अच्छा, दूसरा चेंज डाइट में ये करना होता है इनको कि इन्होंने मील हर तीन घंटे में लेना है बट थोड़ा थोड़ा जैसे अगर एक ही टाइम पे दो रोटी चावल सब्जी दाल सब एक साथ खा रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है पहले एक रोटी आधी रोटी ऐसा खाएंगे फिर एक डेढ़ घंटे बाद जब भूख लगती है तब थोड़ा खाएंगे तो इस वजह से जितना वो खाते हैं चबा चबा के खाते हैं तो उनके ब्लड में वो शुगर लेवल को इंसुलिन उतना प्रेजेंट हो जाता है कि वो उतना जितना भी खाया उतना एक्स्ट्रा जमा नहीं होता है शुगर तो यूटिलाइज हो जाता है जी जी जी बहुत अच्छी बातें हो रही है एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हेलो बोल रहा से बात करनी है। अच्छा क्या नाम है आपका ए के भट्ट ओके डॉक्टर साहबा से बात कीजिए ए के भट्ट बहुत बहुत स्वागत है आपका आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में जी। जी बोलिए हाँ बेटा है तेईस साल का अच्छा एक साल से उसको बीपी है हाँ, तीस साल का बेटा है बीपी है बीपी की दवाई खा रहा है अच्छा अभी थोड़ा यूरिक एसिड भी बॉर्डर लाइन ऐसी एक कम है अच्छा चार सौ ये है इसका कोलेस्ट्रॉल 400 सौ चार 461 इकसठ अच्छा। सिक्स हाँ हाँ और विटामिन डी की भी कमी है 17 है अभी अच्छा तो डॉक्टर तुझ दिखाया था हमने जिन दवाई दे दी है उसको खान पीने में क्या करना है अच्छा तो कोलेस्ट्रॉल काफी बड़ा हुआ है यही कारण एक होता है बीपी का तो आपको ये तो मीठी चीजें सारी बंद करनी पड़ेगी तेल की बनी हुई चीजें तेल का अच्छा। आ, मैदी का बना हुआ चीज़ें डालडा और घी से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो अच्छा। टोटली अवॉइड करनी है और खाने में सब्जी में भी जो तेल यूज होता है वो कम से कम यानी एक चम्मच जितना छोटा होता है ना उतने में बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बॉयल्ड अगर खा सकते हैं उबली हुई उसमें थोड़ा सा चाट मसाला या स्वादिष्ट बनाने के लिए थोड़ा सा या फिर ऑलिव ऑयल जो होता है ऑलिव ऑयल जो ऊपर से हम डाल सकते हैं ऐसी जो चीज़ें होती है वो डाइट में लाने से थोड़ा कोलेस्ट्रॉल कम होता है दूसरा कोलेस्ट्रॉल कम करने का एक तरीका यह भी होता है कि वॉकिंग करें एक्सरसाइज करें और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट या ग्रीन टी पी सकते हैं अगर तो ग्रीन टी पीजिए दूध की चाय काली चाय ये सब बंद करके ग्रीन टी पीना शुरू करना है और 400 कोलेस्ट्रॉल है मतलब उनका वेट भी काफ़ी अच्छा होगा वेट वेट कितना होगा उनका वजन कितना है उनका 63, अच्छा, 63 63। 63 63। 63 के आसपास अच्छा ठीक है, ओके ओके okay, बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर भी इनको फिजिकल एक्सरसाइज में वॉकिंग और कार्डियो एक्सरसाइजेस आप अगर जिम लगवा के करा सकते तो कराइए और कोलेस्ट्रॉल के लिए जो बताया है फैटी चीजें कुछ भी नहीं लेनी है और जो बेकरी की चीज़ें होती है ना पेस्ट्री केक ये भी, भी नहीं लेना है ये भी नहीं लेना है टोटल अवॉइड करना है फास्ट फूड्स जो होते हैं बाहर के बर्गर चिप्स ये भी नहीं लेना है और सिर्फ घर का बना हुआ सादा भोजन ले सकते हैं बाहर से खाना है तो फ्रूट्स ही खा सकते हैं फ्रूट्स एंड फ्रूट जूस अंकुरित भी ले सकते हैं अंकुरित पदार्थ ले सकते हैं दही ले सकते हैं और रात को सोते वक्त दूध तो, तो सभी को कंपलसरी है चाहे वो हाइपरटेंशन का हो या बीपी का डायबिटीज का पेशेंट हो या नॉर्मल पर्सन हो हाँ बस इतना ही चेंज करना है ठीक है एक जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एप्पल वगैरह खा खा सकते हैं। आ, खा हाँ, सकते हैं? हैं। सारे एपल, फ्रूट्स।, फ्रूट्स तो खा सकते हैं फ्रूट खा सकते हैं बाकी भा... हाँ बाहर की जो चीजें हैं तो ना जैसे बोला था कि केला वेला नहीं खाना है नहीं ऐसा नहीं फ्रूट तो सभी चलेगा और क्वान्टिटी थोड़ी खाएंगे हम लोग एक दो फ्रूट्स ही खाएंगे दिन भर में दो तीन बार है ना तो इसलिए वो चल रहे चालू नहीं किया नहीं कोलेस्ट्रॉल शुरू करना है क्योंकि वो 500 के करीब पहुंच रहा है मतलब कोलेस्ट्रॉल दवाया चालू रखिए और डाइट का थोड़ा सा जो चार्ट अभी बताया ना आपने आपको डॉक्टर हाँ ने उसको थोड़ा हाँ, फॉलो कीजिए हाँ, एक बार लिख लीजिए और हो सके हाँ, आपके पास अगर ऊपर में कोई डाइटिशियन हो तो उनके पास जाके हाँ, एक बार वो डाइट का चार्ट बना लीजिए तो उस हिसाब से उनको करेंगे हाँ बस उनसे डाइटिशन का वो है सुजाता बैम उनसे जाके डाइटिशन का एक चार्ट बना लीजिए इनको क्या देना है कितने टाइम में देना है कितने अंतराल में देना आज़ी, है आज़ी, आज़ी। तो वो एक बना लो दो तीन महीना फॉलो करो फिर कोलेस्ट्रॉल चेक कराओ देखो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ गया होगा ठीक है ओके भट्ट साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इसके बाद फिर आपसे जुड़ते हैं आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और डॉक्टर तृप्ति जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं आप जुड़ सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम किसी भी सवाल को लेकर हमारे साथ नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडो मधुबन नाइनटी पॉइंट भरत भाई कैसे है आप <laughs> और डॉक्टर साहिबा से बात कीजिए क्या क्या तकलीफ है जरा बताइए आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है हाँ मैंने बताया मेरे को चार साल से हुआ है मतलब डर लगता है हाँ, किस बात से हो रहा है वो थोड़ा सा मतलब 20 किलोमीटर से ज्यादा मैं जा नहीं सकता हूँ अच्छा अच्छा।, <laughs> <laughs> अच्छा नहीं किसी को साथ में लेकर जाइये और आप ये मत सोचिए कि मुझे कुछ होने वाला है मैं <laughs> क्या बोलता हूँ मैं साथ में लेके जाऊ कोई भी हेलीकॉप्टर लेके जाओ तो भी डर लगता है अच्छा अच्छा <laughs> तो हाँ इनके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जिस वजह से उन्हें ऐसा लगता है आ, तो इसमें क्या कर सकते हैं डॉक्टर साहब इसमें कोई मेडिसिन तो काम करने वाली नहीं है क्योंकि ये ब्रेन लेवल की बात नहीं है तो ये मन में अंदर डर बैठा हुआ है तो इससे एक चीज ये होता है की आप ऑटो सजेशन करेंटो सजे ऑटो सजेशन जो आप रात को सोते वक्त और सुबह उठते वक्त जो भी सोचते है की मैं इस डर ऐसी मुक्त हूँ और मैं मतलब आम जीवन हाँ, आम जीवन जैसा हूँ हाँ, जिंदगी जीता हूँ और लोग दूसरे कैसे जीते हैं वैसे ही हाँ तो मैं भी औरों की तरह हर वो काम कर सकता हूँ बीस किलोमीटर से ज्यादा भी जा सकता हूँ और अगर इसमें आपको डिफिकल्टी होती है तो आपको मेडिटेशन जरूर सीखना चाहिए जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे सिखाया जाता है वो मेडिटेशन ठीक तो है। उसी से आपका डर हाँ भरत भाई ये क्या है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है ठीक है एक तो आपको जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं वो चीज़ें करनी पड़ेगी ऑटो सजेशन लेकिन इसके लिए आपको क्या है तरीका नहीं मालूम ना जो लोग ऑलरेडी इस तरह का मेडिटेशन करते हैं उनके साथ बैठ के आपको सीखना पड़ेगा तो नज़दीक में कोई सेंटर हो जहां पर आप जाएं एक आधा घंटे का मेडिटेशन प्रोसेस सीखे और उसको वहीं पर करना शुरू करें फिर घर में करना शुरू करो ठीक है इसके साथ में आपका यहाँ कोई डॉक्टर हो जो काउंसलिंग करता साइको काउंसलिंग जिसको कहते हैं मनोवैज्ञानिक बार। हाँ, मनोवैज्ञानिक के पास आप जाइए और उनको पूरा बताइए कि 20 किलोमीटर के बाद ऐसा लगता है मुझे और ये कितने समय से है तीन जी, जी, चार बार डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला नहीं नहीं कौन से डॉक्टर को दिखाया मेन स्पेशलिस्ट को दिखाना होता है ये सादा डॉक्टर नहीं बताया और मानसिक रोग के सब होते है ना हाँ फिजिशियन सर्जन इसको बताया अच्छा अच्छा नहीं तो आपका मेन ट्रीटमेंट यही है और मेडिटेशन तो आप कोई भी सेंटर पे जाके कर सकते हैं थोड़ा एक बार ये मेडिटेशन वाला एक महीने का प्रयोग कीजिए आप है ना फिर उसके बाद अपन एक डॉक्टर यहाँ पर भी आते हैं ग्लोबल हॉस्पिटल में ट्रोमा में तो वहाँ पर भी आपको दिखा सकते ठीक है वो हमारे वड्डा घर में भी सेंटर भी है हाँ हाँ हाँ तो वहाँ तो एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्या है सेंटर भी हो डॉक्टर भी हो सब लोग बताएंगे आपको लेकिन करना किसको है भरत भाई को करना है क्योंकि भरत भाई को डर लग रहा है न <laughs> हम लोग सब बाजी वाले हैं मेन तो रास्ते में चलने वाले आप हैं तो आपको तैयार होना है तो आपको वो अंदर से डेरिंग लाना होगा मैं भी आम इंसान की तरह हूँ चलिए भरत भाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ बातें करने के लिए और ये बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कहीं ना कहीं एक डर बैठता है और हमारे यहाँ ट्रोमा हॉस्पिटल में भी रूपल डॉक्टर है वो इन सभी चीज़ों को जानकर इनके बारे में काउंसिलिंग करते हैं और इनका एक एपिसोड भी हमने रिकॉर्ड किया था कि अलग अलग लोगों के अंदर डर बैठा रहता है और कुछ समय अगर हम इन चीज़ों को अभ्यास में ला लेते हैं या छोड़ देते इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं करते तो ये बहुत लंबा समय तक चलता है और ठीक होने में टाइम लगता है तो इसलिए इसको थोड़ा जल्दी ही करना पड़ता है अगर बहुत लेट हो गया आपको भरत भाई तो फिर बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रैक्टिस करने की जरूरत है तो अच्छे डॉक्टर्स के साथ आप कंटिन्यू मिलते रहें बातचीत करते रहें उनके साथ में और धीरे धीरे अपने आप को भी थोड़ा तैयार करते रहें ऐसे ऑटो सजेशन जिस तरह से डॉक्टर ने ये शब्द यूज़ किया ये मेडिसिनल शब्द है यह हमारे मन के ऊपर असर करता है लेकिन इसके लिए भी जो ऑलरेडी मेडिटेशन करते हैं और कराते हैं उनके साथ आपको बैठ के करना होगा शुरुआत में कुछ बीस पच्चीस दिन तक लगातार इन चीज़ों को जब आप उनके मास्टर्स के साथ सीख करना शुरू करेंगे तो तब ये आपके पास आएगी वैसे आप अकेला नहीं कर पाएंगे इसको पहले आपको संगठन में या फिर डॉक्टर के साथ बैठ के इन चीजों को करनी होगी उसके बाद फिर धीरे धीरे आप जब इसको समझ लेंगे और घर पे भी करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये जितना टाइम में ये आपने क्रिएट किया है दो सालों में अगर इन चीज़ों को आपने मन से बनाया है तो दो साल कम से कम लगेंगे इसको ठीक लेकिन उसके लिए फिर आपको साल भर तो कम से कम अच्छी मेहनत करनी पड़ती है तो वो चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होती हैं तो इसमें दवाइयाँ काम नहीं करती वो बात सही है आपका बहुत सारे डॉक्टरों को भी आपने दिखाया है लेकिन फिर मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जहाँ पर सभी चीज़ें कहते हैं योग से सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं खत्म हो जाते हैं तो योग आपको खना जरूरी है लेकिन इसके लिए आपको किसी एक मास्टर को चुनना होगा बहुत बहुत धन्यवाद भरत भाई आप सुन रहे हैं रिडमोट बन नाइनटी पॉइंट पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में और डॉक्टर तृप्ति जी हमारे साथ हैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे आज हमारे कंचन भाई ने बताया कि गैंगरिंग पेशेंट उनके रिलेटिव है और वो डायबिटीज़ के पेशेंट है और काफ़ी तकलीफ़ में है तो उनके लिए हम दुआ करते हैं और साथ ही साथ डायबिटीज़ जो पेशेंट है या डायबिटीज़ हो जाता है या नॉर्मल है या अब थोड़ा ज़्यादा है या फिर कुछ अलग चीज़ें भी उसमें साथ में जुड़ जाती हैं जैसे ब्लड प्रेशर हो गया फिर और कुछ बहुत सारी चीजें भी आ जाती हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा हो जाता है डायबिटीज वालों के साथ में तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये कॉम्प्लिकेशन ना हो इसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है हाँ तो एक तो पहली चीज ये है कि डॉक्टर ने जो मेडिटेशन शुरू किया है मेडिकेशन वो आपको रेगुलर लेना है अपने मन से डोजेस कम ज्यादा नहीं करना है जी जी, जी। जो जैसा रेगुलर चल रहा है वैसे ही चलेगा और तीन तीन महीने में जब आप कैलोरी से चेक कराते हैं ब्लड शुगर उसके बाद रिपोर्ट लेके डॉक्टर से मिलकर ये चेक कराएंगे दूसरा चेंजेस आपको डाइट में करना होता है डाइट का सारा बता दिया है कि फ्रूट्स भी ज्यादा मीठे नहीं लेने हैं और रात को दूध पी के सोना है तेल की बनी हुई चीजें बाहर की चीजें और मीठी चीजें स्वीट्स वगैरह सभी चीजें बंद कर देनी है कितना भी मन लल तो भी आपको अपने आप पर कंट्रोल करना पड़ेगा तीसरी चीज ये होती है कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है ताकि जितना भी आपका ब्लड शुगर मेटाबोलिज्म है वो कंट्रोल में रहे और चौथी चीज़ यह होती है कि हर एक छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जैसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो जिनको ब्लड शुगर ज़्यादा होता है डायबिटीज़ होता है उनका जो भी घाव होता है अगर कुछ भी इंजरी हो जाए तो वो जल्दी हील नहीं होती है तो इसलिए उन्होंने ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जिससे कभी भी इंजरी हो सके जैसे छोटी छोटी बातें होती है जैसे हम नाखून भी काटते हैं अगर आपको नहीं जमता है नाखून काटते हुए तो आप किसी की हेल्प लेके कटवा सकते हैं सावधानी से ऐसा नहीं आपको कम दिख रहा है अभी नाखून काटना ही है और फिर शाम हो रही है और आप ऐसे इरेगुलर मतलब केयरलेसली कुछ भी करें दूसरी चीज़ होता है इनको अपने पैरों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि जनरली कैसा होता है नहाने के बाद शरीर का सारा अंग हम पोसते हैं पर पैर छोड़ देते हैं पैरों के बीच की उंगलियां छूट जाती है तो वहीं पे पानी रह जाता है और उस वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट होने की वजह से वहां जल्दी कीटाणु लगते हैं फिर वो धीरे धीरे चिखली होती है वहाँ खुजली होती है फिर खुजाते हैं तो खून निकलना शुरू होता है फिर वो छोटा सा चीज़ कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता दूसरी चीज़ ये देखनी पड़ती है कि जो भी आप फुटवेयर यूज़ किए एक तो खाली पैर कहीं नहीं जाएंगे चाहे पाँच ही मिनट का रास्ता क्यों ना हो और कितनी भी घाई हो खाली पैर चलना ही नहीं है इन्होंने क्योंकि कुछ भी चुप सकता है कभी भी कोई घाव हो सकता है इसलिए दूसरी चीज़ फुटवेयर जो आप पहनते हैं चप्पल पहने या जूता पहने जनरली हम शूज़ इनको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप ऐसा कम्फर्टेबल शूज़ पहनो कैनवास का शूज़ पहनो ताकि जो सॉफ्ट है आप जब चले तो वो थोड़ा स्पॉन्च जैसा दबे तो आपके पैरों में प्रेशर ना आए प्रॉब्लम ये हो जाता है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को पैरों में ये जो फीलिंग्स है वो कम हो जाती है सेंसेशन कम हो जाते हैं। तो अगर कोई चीज़ उनको चुभ भी रही है ना तो उनको समझ में नहीं आता है जिस वजह से वो चुप चुप के जैसे कोई पत्थर है अगर जूते के अंदर उन्होंने जूता पहन रखा है और वो चल रहे हैं और पत्थर चुभ रहा है वो अपना काम कर रहा है वहाँ घाव बना रहा है पर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है उतना फीलिंग ही नहीं आ रही है तो इसलिए हमेशा एक मल्टीविटाम का टैबलेट हम डायबिटीज़ को देते हैं न्यूरोबियन फोर्ड रहता है या बीकोजाइम सी फोर्ड रहता है या न्यूरोइन रहता है जो भी जिस तरह का भी ये टेबलेट एक साथ में मल्टीविटाम इनका शुरू रहना चाहिए ताकि नसों में जो जान रहे वो मेंटेन रहे और बाकी दूसरी चीज़ ये होती है कि फुटवेयर अच्छा पहनना है और थोड़ा भी खाओ होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाके उसकी एंटीबायोटिक उसकी ड्रेसिंग या उसकी केयर स्पेशली कैसे करे वो ध्यान दें नहीं तो ये घाव बढ़ते बढ़ते अल्सर हो जाता है अल्सर में फिर कीड़े लगते हैं फिर वहाँ गैंग्रीन होता है हुँ, फिर हुँ, गैंग्रीन हुँ, होके फिर वो पैर सड़ता है तो फिर हमारे पास कोई अल्टीमेट ऑप्शन नहीं होता सिर्फ उसको काटना पड़ता है ओ, हो, ताकि पेशेंट की जान बचाई जा सके इसलिए फिर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है और गैंग्रीन हुआ है मतलब इन्होंने अपने खान में परहेज नहीं किया था ड्रग्स भी ठीक से नहीं ली थी और जो भी प्रिकॉशंस उन्हें बताए गए थे पैरों का ध्यान रखना है रेगुलर चेकअप कराते रहना है ये सब उन्होंने फॉलो नहीं किया इस वजह से ये हो जाता है दूसरा हाइजीन भी पूरा मेंटेन करना पड़ता है अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया है तो छोटे से गाँव में भी बड़ा इन्फेक्शन होके फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर और तीसरी चीज ये होती है कि हर तीन महीने में आपने आँखें चेक करानी है अच्छा अच्छा क्योंकि आंखों में भी चेंजेस आ जाते रेटिनोपैथी जो बोलते हैं अगर चेक नहीं कराएंगे हमको धुंधला दिख रहा है बस ऐसे अगर नेग्लेक्ट करते जाएंगे तो वो फिर ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो जाता है फिर उसे हम ठीक नहीं कर पाते हैं बस ये थोड़ी प्रिकॉशंस देखनी होती है डॉक्टर ज्युप्ती जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं और महेश मोदी जी ने मैसेज करके आपको याद किया है मुझे याद किया है और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि आज बारिश के कारण वो दुकान नहीं गए हैं और घर पे ही बैठकर कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो अच्छी बात है महेश भाई मोदी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मैसेज करके बताने के लिए थैंक यू सो मच और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और खुश खेसि सुभाष और चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि डायबिटीज पेशेंट्स को जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं उन सारी चीजों को तो हम लोग डिस्कशन कर ही रहे हैं फिर भी आप अगर किसी भी तरह से डायबिटीज का पेशेंट है दवाइया खा रहे हैं तो किस तरह से आप अपने आप को मैंटेन करते हैं वो अगर जो डायबिटीज पेशेंट है ऑलरेडी खा रहे हैं और अपने आपको अच्छी तरह से मैंटेन किया हो तो थोड़ा सा हमें फोन करके बताइए की आप किस तरह का एक्सरसाइज करते हैं किस तरह की दवाइयाँ खाते हैं और कैसे अपने आप को मैनेज हैं, तो ये हमें अच्छा लगेगा क्योंकि दूसरे जो है, भी एक बहुत तो ये सारी चीजें हो सकती है आप भी फोन करके बता सकते हैं आप सुन रहे हैं रेडोमोट वन नाइन पॉइंट फोर एफ एम पर आपका स्वस्थ आपका हाथ इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इन सारी चीजों को सुनते हैं तो आई एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर मिलते हैं तो स्वास्थ्य आपके हाथ में इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग हमारे साथ रूबरू होते हैं और सवाल मैसेज के जरिए फोन कॉल के जरिए पूछते हैं तो खुशी होती है एक मैसेज आया है यादव भाई का लिखते हैं आपका रेडियो स्टेशन सुन रहा हूं मुझे पैरों में सूजन है तो क्या करे भाई पैरों में सूजन किस वजह से ये नहीं बताया अगर हाइपरटेंशन है बीपी है तो अगर इनको बीपी का प्रॉब्लम है तो कौन सी टेबलेट खा रहे हैं अगर एम्लोडेपिन काम्बिनेशन यूज कर रहे हैं तो एम्लोडेपिन बंद करनी पड़ेगी क्यूँकी इस दवाई से भी सूजन होती है अच्छा, दूसरा सूजन का कारण ये हो सकता है अगर यूरिन में कोई प्रॉब्लम है यूरिन आउटपुट ठीक नहीं है या सोल्ट इनटेक ज्यादा है नमक ऊपर से बहुत लेते है और या फिर बैठे बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहना तो इस वजह से भी या फिर वजन बहुत ज़्यादा होता है तो जो नीचे का ब्लड है नीचे ही रह जाता है ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता है इस वजह से भी पैरों में सूजन रहती है हुँ, हुँ, तो ये चीज़ें देखनी पड़ती है और सूजन भी दो तरीके से होती है एक तो ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही पैर में है ये जैसा पैरों लिखा है मतलब दोनों पैरों में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं और उसे दबा के देखते हैं कि वो पिटिंग है या नॉन पिटिंग यानी जब हम उसे प्रेशर देते हैं सूजन पे हड्डियों के ऊपर से तो उसमें गड्ढा जो बनता है वो थोड़ी देर वहीं रहता है या नहीं रहता नहीं रहता वो थोड़ा सा देख के बताइएगा आप हेलो हेलो हाँ जी नमस्कार, नमस्कार। नाम बताइए सर अशोक महाराणा अशोक महाराणा जी स्वागत है आपका आपका स्वास्थ्य आपके हाँ इस हाथ में इस कार्यक्रम में अशोक महाराणा जी बोलिए मेरा मेरा उम्र है कभी अच्छा सर मेरे को थोड़ा सा कोई काम करोगा ना तो ज्यादा पसीना नहीं चल रहा से अच्छा जी कितने दिनों से ऐसा होता है हेलो हाँ, सुना कितने दिनों से है अशोक जी ये आपको एक साल हो गया एक साल हो गया अच्छा अच्छा तो आपने साल ऐसा कोई भी काम करो ज्यादा पसीना निकलता है अच्छा एक साल से ऐसा है तो आपने बी शुगर कुछ टेस्ट कराया अपना हाँ? बी पी या शुगर ब्लड प्रेशर या शुगर टेस्ट कराया है नहीं नहीं कुछ नहीं है एक बार चेक कराना पड़ेगा आपको ब्लड प्रेशर ये सब चीजें तो उससे क्या होगा पता चल हाँ आपको बस ब्लड प्रेशर और शुगर टेस्ट कराना है फिर आपको पता चल जाएगा कि क्या है गर् कर... अगर कुछ ओ, ओ, करा के आपको नहीं? हाँ हाँ, हाँ, हाँ चलेगा। एक बार करा लीजिए तो इस हफ्ते में अगले संडे फिर फोन करके आप बताइए डॉक्टर ने क्या बताया कुछ मेडिसिन बताएंगे तो अगर मेडिसिन ले आ, लेते हैं तो आप वो भी पता चल जाएगा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ठीक है ना अशोक तो जी ठीक है एक बार ब्लड प्रेशर और शुगर ये दोनों टेस्ट कराइए ठीक है ओके आप सुन रहे हैं रेडियो नाइन 90.4 एफएम पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में तो हमारे यादव जी ने जो लिख के भेजा था पैरों में सूजन है तो तो उनके लिए थोड़ा सा आपको देख के बताना होगा कि किस तरह से वो आ, किस तरह का सूजन है और हाथ लगा के थोड़ा दबाने से वहाँ पर गड्ढा पड़ता है कितने समय तक वो गड्ढा रहता है वो थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहता है और फिर हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं हाँ, बता सकते हैं क्योंकि सबका डायग्नोसिस अलग अलग है अलग अलग है तो हाँ। यादव जी अगर आप सुन रहे हैं रेडियो तो फोन करके भी बात कर सकते हैं डॉक्टर साहबा से सीधे तो क्लियर हो जाएगा आपको अगर आप जो बताए गर्म पानी का सेक वगैरह से अगर ठीक होता है तो वो नहीं तो फिर आपको बात करनी पड़ेगी डॉक्टर साहबा से या आपके नजदीक में किसी डॉक्टर से आपको दिखाना पड़ेगा जी हेलो हाँ जी बोलिए अब मेरी एक बात करता हूँ कि मैंने मैं बीमार नहीं पड़ा हूँ मेरी उम्र चल रही है साठ साल मुझे एक डर है वो देखा ना हम नहीं डायबिटीज अच्छा। तो अभी मैंने भी चेक नहीं करवाया है बीमार कब पड़ा था मुझे पता ही नहीं है जो जो बुखार आता है तो पैरासीटामोल वगैरह रखा घर पे तो ले लेता हूँ तो उसे ठीक हाँ, हाँ, हो जाता है लेकिन डायबिटीज की मुझे चेक करवाना है सर हाँ, तो आप करा आपकी मुझे भी डर लगा है वो सब देखा ना हमने तो ये तो बहुत भयंकर रोग जैगरीन हो जाता है, हाँ, उसे है।, उसे है, है और उससे काटना पड़ता है भूखे पे चेक करवाए कहाँ करवाए और इसके लक्षण पहले क्या होते हैं वो डायबिटीज हाँ, के शरीर पे क्या फेरफार होता है और क्या है बता देते हैं उसके हाँ, बाद बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात याद दिलाया है आपने और डायबिटीज होने से या होने के पहले कौन कौन से सिम्टम्स हैं वो थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताएंगे जी हाँ तो इसमें जनरली सबसे पहले उनको बार बार पेशाब लगती है की आपको हर पांच दस मिनट में पेशाब जाना पड़ता है ठीक हाँ, है हाँ, रात में ज्यादा तकलीफ होती हाँ, है हाँ, रात की नींद वो कम्पलेन यही करते है की हमें नींद नहीं आती क्यूँकी हमें दस बार बार बार जाना पड़ता है दूसरी बात ये रहती है उनको प्याज भी लगती है प्याज भी काफी लगेगी ठीक है और अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है की सचमुच आपको शुगर है या नहीं तो आप खुद ही अपने चाय में कॉफी में या मिल्क में या एक्स्ट्रा शुगर की कोई चीजें आप रोज लेते हैं तो उसे कम करके देखिए अगर ये कम हो रहा है मतलब आपको शुगर लेवल है फिर भी अगर आपको डाउट है आपको ब्लड टेस्ट ही कराना है तो एक फास्टिंग दो दिन का फास्टिंग लेवल आप करा सकते हैं या एक ही दिन फास्टिंग और पी, -पी करा सकते है एक बार नाश्ते के पहले फिर नाश्ता करके दो घंटे के बाद हाँ तो फास्टिंग में ऐसा होता है की आपको सिर्फ पानी पी के जाना है पानी में नींबू भी नहीं ले सकते नमक खाली पेट ही चले जाओ पानी लेके जाओ साथ में लगा तो पानी पी ले ऐसा कर सकते हैं साथ में अपना नाश्ता भी ले, ले जाइए और फिर वहाँ टेस्ट होने के बाद हाँ। दो घंटे तक यहाँ वहाँ घूमिए आराम से और फिर दो घंटे के बाद वापस जो है वो चेक करा लेना तो दोनों ही डायबिटीज़ में खाने के बाद और खाने के पहले कितना आपका शुगर लेवल है वो पता चलेगा और उसके बाद फिर आपको जो है आ, क्या डाइट में फिर चेंजेस करना है वो आसानी हो जाता है और फिर आप इन सारी चीज़ों से मुश्किलों से बच जाते हैं बहुत ही अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को कर सकते हैं वैसे भी डॉक्टर जो होते हैं अच्छे डॉक्टर्स वो कहते हैं साथ में एक बार आप अपने पूरा बॉडी का चेकअप कराना है और ख़ास करके जो एज हो जाता है उनको फिर वो <laughs> कुछ अलग अलग टेस्ट बोलते हैं वो आपको पता चलेगा डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो पूरा बॉडी चेकअप होता है जिसमें हर चीज़ के बारे में पता चल जाता है तो वो भी साल में एक बार कराने में कोई हर्जा नहीं है क्योंकि इससे आपका अटेंशन बढ़ जाता है और आपको पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है ही नहीं तो बहुत ही अच्छा है वेल एंड गुड फिर आप अपना जो डेली रूटीन है जो एक्सरसाइज है वो जो कर रहे हैं वो मैंटेन रखिए अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा जल्दी पता चल जाएगा और जल्दी पता चलने से जल्दी ठीक हो जाएंगे जल्दी ठीक होने का मतलब आपको खर्चा कम लगेगा प्रॉब्लम तो आने के बाद फिर आपको पता लगाना पड़ता है फिर आप दवाई शुरू करेंगे फिर उसको ठीक करेंगे तो उसमें टाइम मनी सब वेस्ट होता है तो वो चीज़ें अच्छी हैं कि आप पहले से अगर अलर्ट रहते हैं तो चीज़ें बहुत कम इकोनॉमिकली हो जाता है और दूसरों को भी तकलीफ नहीं होता ना खुद को तकलीफ़ होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है आ, कंचन भाई मैं चाहूँगा कि आज ही आप करा लीजिए या आप भी नहीं तो कल भी करा सकते हैं आप सुन रहे हैं रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट पर आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में तो आइए आगे बढ़ते हैं और जैसे कि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने किस तरह से जो अलग अलग बीमारियां उनके बीच में हैं जैसे कि माउंट आबू से के बट ने ब्लड प्रेशर के लिए बात किया था और उसमें भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ आपका डाइट डाइट हमारे हर बीमारी में काम आता है तो एक डाइटिशियन का जरूर सलाह लेना चाहिए एक बार उनसे कि हमारा जो चेकअप होने हाँ। के बाद आप डाइटिशियन को वो चार्ट लेके जाइए जो टेस्ट आपने कराया है उस हिसाब से वो आपको चार्ट बना के खाने का बना के देंगे उसी उसको फॉलो करेंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप ही कम हो कम हो जाएगी आजकल ये तीनों चीज़ें मैंटेन करना पड़ता है मेडिसिन भी एक्सरसाइज भी और डाइट भी एक्सरसाइज में मेडिटेशन भी आ जाता है योगा और मेडिटेशन और आपका डाइट जी आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन टीबी है, वो ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रोमा सेंटर जो में है, करा सके है अगर कोई टीबी रो रोगी टीबी रे दवाया नहीं ले तो वो आप आस पास रोगा ने भी बीमार कर रहे हैं इन वास्ते छह महीना टीबी रे दवाइयां लेना जरूरी है रेडियो मधुबन आरोप यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट अक्षय के अंतर्गत गैर सरकारी संस्थान रीच की सहायता से प्रसारित किया जा रहा है सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए रेडियो माधुबन नाइनटी एफएम